प्रणव तो ने ओ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 जहां जहां धुआं होता है वहां वहां अग्नि होती है ठीक है ये ये एक तरफा हो गई इसको अगर हम पलटें हैं जहां जहां अग्नि होती है वहां वहां धुआं होता है ये ठीक है जहां जहां अग्नि होती है वहां वहां धुआं होता है दो दो नहीं ये ठीक है क्या नहीं ये व्यक्ति नहीं बनी क्यों नहीं ठीक है आपको कैसे पता लगा कि यह ठीक नहीं है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 जो मैं बोल रहा हूं उसको आप सुन नहीं रहे आपके मन में यह है कि मैं ये प्रश्न पूछूं और फिर वो प्रश्न जो तो रह जाएगा आपको पूरा अवसर रहता है पूछने का कभी मना ही नहीं करते अपने को पर धैर्य रख करके करना चाहिए तो जहां जहां अग्नि होती है वहां वहां धुआं होता है ये सब जगह नहीं होता है ना इसे विषम व्याप्ति कहते हैं कि एक तरफ तो घट रहा है कि जहां जहां धुआं होता है वहां वहां अग्नि होती है एक तरफ घट रही है लेकिन दूसरी तरफ नहीं घट रही है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 दोनों तरफ लग रही है जैसे सम और विषम संख्याएं कैसे होती हैं? सम वो होती है जो इसमें दो या दो से भाग जाता है तो दो आगे गई दोनों तरफ से सम व्याप्ति मतलब दोनों तरफ से जो होती है और विषम व्याप्ति मतलब एक तरफ से होती है जो दोनों तरफ से नहीं होती है इनको हम सम व्याप्ति और ये विषम व्याप्ति का अब बोलिए आवश्यक नहीं है ना आवश्यक नहीं है अब धुए और अग्नि में कारण कार्य का संबंध है ना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 कर्म तो दिखाई देता है लेकिन कर्माशय दिखाई नहीं देता क्रिया तो दिखाई देती है कर्माशय दिखाई नहीं देता इसी तरह उसका फल दिखाई देता है लेकिन ये फल किस कारण से मिला ये हमें दिखाई नहीं देता तो वो न दिखने के कारण से उसको अदृष्ट कहते हैं तो अदृष्ट मतलब कर्माशय सुख दुख का स्वरूप क्या है आपने कृष्ण सुख दुख का स्वरूप क्या है कृष्ण तो छोटी सी परिवार है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 जैसे बुद्धि तो कार्य हो गया पहले आत्मा के तो बुद्धि उसको प्रगति से मिली जब उनका हुआ तो उस समय हुई गई की उसको ज्ञान की क्या है जान कैसे हो गए बुद्धि का आलोचन है, तो है हाँ। बुद्धि इंद्रियों के सन्निधि होने पर आत्मा को ज्ञान होता है ये तो ठीक है बिना उसके वो ज्ञान नहीं कर पाती या तो परमात्मा की सहायता से करती है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 वो भी तो जैसे मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहे हो आप अच्छे से अच्छे को समझा रहे हो जो भी अच्छे से अच्छा है आपका ये कहना था कि अच्छे से अच्छा और वो कर्मानुसार तो होगा लेकिन वो वही कुत्ता कुत्ता ही रहेगा मछली मछली ही रहेगी रहे तो क्यों क्यों एक आत्मा मछली ही है कुत्ता ही है और क्यों आत्मा एक मनुष्य ही है वैसे ही से मान लिया जाए तो यू ही मान लो ना कि आत्मा होती ही नहीं है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 आपने क्यों मान लिया ऐसा प्रमाण क्या है आपके पास इसका देख रहे हैं ना ये ये कैसे, ये अलग-अलग जैसे कैसे कैसे पता लगाओ कि कुत्ता कुत्ता ही बन रहा है ये कैसे पता लगा आपको मनुष्य मनुष्य ही बन रहा है इसका आपको पता कैसे लगा बिना पता लगे भी मान लिया ना आपने मनुष्य मनुष्य नहीं बन रहा है ये कैसे ये तो आप प्रति कर रहे हो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 ये भी संबंध की जो बात कर रही थी उसमें का अपने कार्य के साथ में समवाय संबंध होता है तो क्या इसमें प्रकृति और शरीर का भी समवाय संबंध हम बिल्कुल नहीं? बिल्कुल कह सकते हैं कि तीनों गुण जो हैं सत्वरस्तम इनका हमारे शरीर के साथ में सम्वायित संबंध है पांच भूतों का हमारे शरीर के साथ समवायित संबंध है और इसमें जो आसाद है उसमें उससे अलग नहीं रहता तो परमात्मा आत्मा के साथ साथ है नहीं। उसमें उसमें कारण कार्य संबंध तो है नहीं दोनों में मात्र कार्य कारण कार्य कारण तो में कार्य वस्तु का जो कारण साथ में रहता है उसको उसका संवाय संबंध कहते हैं संवाद संबंध से रहता है निमित्त नहीं बनेगा निमित्त तो साथ में रहता ही नहीं है निमित्त कारण ही वो होता है जो संवाद संबंध से नहीं रहता है कुमार के मरने का मिट्टी पे कोई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 प्रश्न शरीर और देह दो चीजें आ रही हैं सामने देख शरीर कितने होते हैं और प्रश्न आपने हैं कि देह कितने होते हैं। एक ही बात है तो भगवान शरीर और देह उसका अर्थ मैंने एक बार बताया था शरीर किस लिए शीरियत शरीर हम शीर्ण होता रहता है उसमें क्षरण क्रिया जो कैटाबोलिज्म है वो चलता रहता है अपचय हमेशा चलता रहता है और देह देह उपचय उपचय रहता है एनाबोलिज्म चय होता रहता है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 अगर कुछ कोई भी शब्द आता है दोनों का एक ही उत्तर बनेगा यहाँ तो और उदर जो हम और उधर है, तो ये दोनों ही चीजें बिल्कुल आ जाएंगे देह के भेद अगर पूछे जाएं तो ये सब आ जाएंगे और शरीर के भेद पूछे जाएं तब भी यही आएंगे पर्यायवाची के रूप में मानिएगा देह और शरीर संसाषा क्या बनेगी एक में अगर संस्कार का मतलब ये अच्छा ये ये वाले संस्कार ऐसी कोई परिभाषा उसमें नहीं होती है उसके संस्कार की जो परिभाषा है वो यहां नहीं घटेगी सम्यक रूप से करना जो सम्यक रूप से किया गया है उसको संस्कार कहते हैं ठीक है अब संस्कार का एक अर्थ होता है संस्कारो ही गुणांतराधानम उच्चते गुणांतराधान को संस्कार कहते हैं गुणांतराधान का मतलब है गुण तो जानते ही है विशेषता कोई भी है और अंतर मतलब दूसरा गुणांतर मतलब दूसरा गुण जैसे देशांतर देश और देशांतर देश से भिन्न द्वीप द्वीपांतर एक द्वीप और उससे देह देहातर ऐसे गुणांतर गुण और नया गुण तो गुणांतराधान आधान मतलब उसका वहां पर डालना वहां पर उपस्थित करवा देना इसको संस्कार कहते हैं एक सामान्य परिभाषा तो यह है अब हम सब्जी दाल में भी जो संस्कार करते हैं तो उसमें गुण डाल देते हैं तो चिकनाई डाल देते हैं जीरा डाल देते हैं हींग डाल देते हैं इत्यादि इससे उसका संस्कार हो जाता है दाल और सब्जी का तो उसको भी संस्कार कहते हैं गुणांतराधान होता है ऐसे ही हमारे मन में भी गुणांतराधान कैसे होता है कि वहां जो छाप पड़ती जाती है वो गुणांतराधान है हार्ड डिस्क है उसमें कुछ हम भर रहे हैं पेनड्राइव में भर रहे हैं डीवीडी उस पर कुछ लिख रहे हैं तो उसमें जो राइट हो रहा है जिसको हम कह रहे हैं कि भर रहा है यहां पर ये क्या हो रहा है गुणांतराधान हो रहा है उसमें नए गुण आ रहे हैं तो उसको संस्कारित कर रहे हैं हम हार्ड डिस्क को संस्कारित कर रहे हैं पेन ड्राइव को संस्कारित कर रहे हैं ये सब ऐसे हमारे मन हमारा मन भी संस्कारित होता है जो भी देखते हैं सुनते हैं उसकी छाप हमारे मन पे पड़ती है ये स्टोरेज जो हो रहा है ये संस्कार है इसको यहां कहा गया वासना रूप संस्कार भावना वाला जो है हमारा और एक संस्कार होता है धर्माधर्म रूप संस्कार यानी जिसको हम कर्माशय बोलते हैं पाप और पुण्य का संचय जिसके अनुसार हमें विपाक मिलता है फल मिलता है और संस्कार जो वासना रूप संस्कार है वो हमारे स्मृति और क्लेश का कारण बनते हैं तो दो तरह के संस्कार हैं, और वो दोनों ही संस्कार गुणांतराधारण होते हैं मन में परिवर्तन आ जाता है संस्कार बदल गए तो मन बदल गया ठीक है इस संस्कार पर और बोली सावन्ये का। सावन्ये का बता क्या पूछना है बोली प्रश्न पूछिए उसमें आपने कुछ पढ़ा होगा कहा समस्या आ रही है वो बताइए बताइये सामान्य मतलब समानता तो तो नहीं।, नहीं वो तो फिर पूरा पाठ है पूरा पाठ नहीं पढ़ाऊंगा अभी मैं आपको उसमें जो प्रश्न करना है वो वो पूछिए पाठ तो पढ़ा चुका हूं मैं तो सामान्य का, का मतलब समानता एक जैसा होना दो चीजों में ये भी सूती कपड़ा ये भी सूती ये भी सफेद ये भी सफेद ये काला ये काला इसमें भी भार इसमें भी बाहर ये भी एक किलो ये भी एक किलो ये भी मीठा ये भी मीठा ये भी महंगा यह भी महंगा ये सस्ता ये भी सस्ता ये आसान ये भी आसान तो द्रव्यों में भी, भी तो तो समानता देखते हैं गुणों में भी समानता देखते हैं तो है। तो क्रिया में भी समानता देखते हैं तो सामान्य का मतलब है समानता और ये समानता दो द्रव्यों में देखी जाती है एक में कभी भी नहीं होती है जब भी हम समानता देखेंगे तो दूसरी वस्तु तो या तो सामने होगी या हमारे मस्तिष्क में होगी स्मृति में होगी समानता कभी भी देखेंगे हाँ ये उस जैसा है तो दूसरी तो कोई चीज होगी ना जिससे साथ समानता देख रहे हैं हम उसकी दो या दो से अधिक एक अकेले में कभी समानता नहीं देखी जाती ठीक है समझ में आएंगे जी पुत्र बोलिए सदसत ख्यातिर बाधा बाधात सत्य और असत दो शब्द हैं पहले सत का मतलब है विद्यमान होना। सत्ता असत का मतलब अविद्यमान सत नहीं है मतलब विद्यमान नहीं है वो असत हो गया ठीक है तो ये जो संसार की वस्तुएं हैं प्रसंग ये चल रहा था कि इसको हम क्या माने कौन सी ख्याति माने कि ये सत है या असत है तो पहले कहा केवल सत है तो ये भी नहीं ठीक है ये असत है ये भी ठीक नहीं है ये सत और असत दोनों होते हैं जब अभी विद्यमान रूप में हैं हमें प्रकट दिखाई देती हैं ये सारी चीजें कपड़े घड़े आदि मकान आदि तो ये सत है और जब ये कारण रूप में विलीन हो जाएंगे तब ये इस रूप में दिखाई नहीं देंगे तो कहेंगे ये असत है तो ये जो कार्य द्रव्य है ये प्रकट भी होता है और अप्रकट भी होता है सत और असत ख्याति ज्ञान होता है हमें इसका दोनों तरह का, का ज्ञान होता है तो ये संसार कैसा है सत है या असत है तो बोले सत और असत दोनों है कभी ये बनता है और कभी बिगड़ता है दोनों तरह से देखा जाता है ये इनका सिद्धांत है कैसे पता लगा तो उसके लिए कारण बताया बाधा अबाधात बाधा होने से और अबाधा होने से बाधा मतलब जानने की बाधा होने से जब ये कारण रूप में चला जाता है तो हमें दिखाई नहीं देता जानने की बाधा हो जाती है हमें पता ही नहीं लगता है क्या हो गया तो ये तो गई बाधा और अबाधा का मतलब है कि जब हमें जानने में कोई दिक्कत नहीं है हमें पता है कि ये यह है यहां पर ये वस्तुएं सारी दिख रही है ना पुस्तकें और चीजें तो अब अबाधा है ना जानने में तो जब अबाधा होती है तब तो वो सत रूप में होता है और असत रूप में होता है तब बाधा होती है हम जान नहीं पाते हैं तो बाधा अबाधा चूंकि हमें कभी ये ज्ञात होते हैं कभी अज्ञात होते हैं जब कारण रूप में होते है तो पता नहीं लगते हैं। वैसे पता लगते हैं तो इसलिए ये सत और असत दोनों रूप में होते हैं अन्य तो, बोलिए आचार्य जी ये जो परिणाम चतुर्विधम जो चार प्रकार के परिणाम बताए अणु महत्व हर्ष और दिल्प सु तो में सूत्र संख्या बोलिए अध्याय संख्या ये तो मैं कॉपी में नहीं रखा चाहिए सर ये है कोई सूत्र ये पता नहीं का है या ये मैंने ये मैंने सूचना भी दी थी आपको जो पूछना है अध्याय और सूत्र संख्या ताकि सब जने वहाँ पर पहुँच सके नब्बे नब्बे नहीं है जी में कपी नहीं रखा चाहिए जो मेरी समझ नहीं आया वो कपी में नोट कर सूत्र संख्या है नब्बे बोलिए पांचवें अध्याय का नब्बेवा तो सूत्र परिणाम आया परिमाण शब्द है ये परिमाण परिणाम और परिमाण दोनों अलग अलग अर्थ होते हैं परिणाम का मतलब होता है बदलाव और परिमाण का मतलब होता है मापन कितना है वो तो ठीक है तो परिमाण का चातुर्विद्य नहीं है दो प्रकार का है अणु और महत ये दो परिमाण माने ह्रस्व और दीर्घ को अणु महत इसी में यानी महत में ही उसको उन्होंने अंतर्भावित कर दिया तो वैशेषिक दर्शन में ये चार परिमाण माने गए उसके संदर्भ में कि भई दो ही बस अणु और महत यही मान करके चलते हैं बोलिए तो अध्याय तो तो का जी सांसिधिक शरीर बताया है ये समझ में नहीं जा रहा इसमें अलग अलग दृष्टियां हैं कि कोई कुछ मानता है कोई कुछ मानता है तो सांकल्पिक शरीर तो वो मानेंगे आप सांसिद्धिक का पूछ रहे हैं जी सांसि और तो सांसिद्धिक मतलब जो सृष्टि के प्रारंभ में अमैथोनी सृष्टि है उसको सांसिद्धिक करते हैं वही दिखा रहे साकल्पिक नहीं नहीं वो तो अलग है जो कर्मदेय है जो परमात्मा के संकल्प से उत्पन्न हुए मुक्ति के बाद से जो आए हैं वो सांकल्पिक शरीर होंगे इसकी आप देखिए अलग अलग व्याख्याएं हैं अलग अलग हैं मैं एक तरह से बोल रहा हूँ सपने अलग अलग व्याख्या इसके क्योंकि ये विषय परोक्ष ज्यादा है इसमें निश्चयात्मक कोई आर्स प्रमाण तो मिल नहीं रहा है इसलिए अलग अलग परिकल्पना करते हैं तो सांकल्पिक कुछ लोग सांकल्पिक मानते हैं कि योगी लोग जो अपना संकल्प जन्य शरीर उत्पन्न कर लेते हैं संकल्प किया और वैसा शरीर बन गया इस तरह की जो बात है कुछ लोग यहाँ लेते हैं और संसिद्धिक को वो सृष्टि के प्रारंभ वाला मानते हैं ठीक है असब से जगत की उपत्ति सत असत से जगत की उत्पत्ति ऐसा कहाँ वाक्य बोला मैंने सत और असत के बारे में था ना? उसके बारे में था लेकिन ये वाक्य मत बोल रही है कि इस जगत की उत्पत्ति सत और असत से है ऐसा तो नहीं कहा था तो ये जो सिद्धांत और, और बोलिए आगे तो सिद्धांत नहीं है वैदिक सिद्धांत है ना ये तो असत की कोई सिद्धांत है असत का मतलब शून्य नहीं कहा गया कार्य रूप में ये जो संसार है जब कार्य रूप में रहता है तो इसको सत कहा जाता है और जब ये कारण रूप में रहता है तो इसको असत कहा गया पर ये ऐसा नहीं है ना कि होता है ना तो असत तो हमारे द्वारा व्यवहार में नहीं है इसलिए वो असत है और हमारे द्वारा व्यवहार में तो हमें जो जात होती है क्योंकि बाधा और अबाधा ये हेतु दिया गया ठीक है हमारे को जो अबाधा होती है हमें ज्ञात नहीं होता है वो जो जात होता है वो अबाधा है और जो जात नहीं होता है वो बाधा है तो जो जो चीजें हमें दिखाई दे रही हैं इस रूप में ये विद्यमान है ठीक है ये शून्य नहीं है ये सत है लेकिन इसके साथ साथ कोई कहे कि फिर ये सदा रहेंगी ऐसे ही तो बोले सदा भी नहीं रहेंगे ये अपने इस रूप में नहीं रहेंगे समाप्त हो जाएंगे अब जैसे घड़ा नष्ट हुआ तो अब घड़ा है या नहीं है नहीं है पर उसका जो उपादान उपादान है लेकिन घड़ा तो नहीं रहा ना तो असत भी हो जाता है ना घड़ा घड़ा असत हो जाता है या नहीं उसको असत कहना असत क्योंकि घड़ा नहीं है क्योंकि घड़ा नहीं है तो उसको आप दूसरे शब्दों में जब मैं कह रहा था कि भाई वो कारण रूप में जो चला गया इसको असत कह रहे तो वहां आपका प्रश्न था कि भाई ये कारण रूप में है तो सही वो फिर उसको असत क्यों कहे तो अब मैं आपको यह कह रहा हूं कि जब कार्य वस्तु नहीं रहती है या कार्य वस्तु हमेशा बनी रहती है नहीं रहती है तो असत हो गई ना अब जब मैं इसको असत कह रहा हूं तो आप कह रहे हैं कि नहीं कारण तो फिर भी रहता है तो कारण तो रहता है कौन मना कर रहा है वो कारण रूप में कार्य रूप में तो नहीं है तो कार्य सतरूप में भी होता है और असत रूप में भी जो हमें संसार दिखाई दे रहा है यह सतरूप में है अभी बना हुआ है और जब ये नष्ट हो जाता है तो वह असत रूप में होता है असत तो है अब हमारे को घड़ा नहीं दिख रहा है टूट गया मिट्टी के रूप में आ गया तो अब घड़ा नहीं है ना असत हो गया आचार्य तो जी पांचवी अध्याय का एक सौ छब्बीसवा सूत्र है ही आत्मा के बारे में उससे पहले प्रसंग में ये कहा है कि जब जीवात्मा एक शरीर को छोड़ता साथ मरता है तब दूसरा शरीर धारण करने से पहले इनसे कुछ कांतरिक्ष आदिष्ठावत देवों में अथवा मनुष्य जंगम देहों में रहना होता है तो ये आवश्यक है रहना होता है या वो तो कहीं भी रह सकते हैं इसके अंतरिक्ष है। कहीं भी रह सकते हैं संख्या तीन सौ कहीं भी रह सकते हैं थोड़ा रहना होता है कहीं आवश्यकता जरूरी ठीक है हाँ कहीं भी रह सकता है वो जो उसका जो भ्रमण है जितना वेद में कहा गया यहां यहाँ जाता है वहां वहां तक तो ठीक है हाँ पर कोई जी एक हाँ। तो सिद्धांत की दृष्टि से व्यवहार की दृष्टि से, से कुछ भी आपको अच्छा लगा अलग अलग है किसी को संख्य दर्शन में बोली इसकी ये बात मेरे को बहुत अच्छी लगी ये ये बातें बहुत अच्छी लगी किसी को कुछ और लग सकती है सिद्धांतिक व्यक्तियों को सिद्धांत की बातें अच्छी लगेगी आध्यात्मिक व्यक्तियों को आध्यात्मिक बातें अच्छी लगेंगी वो ऐसी बातें लिखेंगे जिनको जो जो दोनों हैं वो दोनों लिखेंगे कि भैया ये सिद्धांतिक बातें ये अच्छी लगी आध्यात्मिक की बातें ये अच्छी लगी जो आपको अच्छा लगे संख्य दर्शन से आपको क्या सीख मिली संख्य दर्शन से आपको क्या लाभ हुआ सबका अपना अपना हो सकता है किसी को कुछ किसी को कुछ सांख्य दर्शन पढ़ने का आपका अनुभव कैसा रहा ये एक ही प्रश्न कई अलग अलग ढंग से है उत्तर सबके एक ही जैसे आएंगे हो हो आपने ऐसे नहीं बोलिए हाँ कौन है हाँ बोलिए ये लिखवाया था ना प्रश्न सांख्य कार में कहा का नियम नियमों हाँ ये मेरे को नहीं आ अच्छा अपने साथियों से पूछा किसी से किसी से नहीं पूछा, किसी से नहीं पूछा? एक तो बैठने की का नियम छोड़ रखा है कि आप चाहे सोफे पे बैठे है चाहे नीचे बैठे चाहे कुर्सी सामने रख के बैठे या बिना उसके बैठे ठीक है आसन का आसन का नियम नहीं कर रखा है न स्थिरता सुखपूर्वक रहे इतना होना चाहिए ठीक है और स्थान का स्थान का भी नियम नहीं है आप आगे बैठे हैं या पीछे बैठे उपासना के समय में कहा बैठते हैं आप यहां बैठे हैं चाहे अपने घर में बैठे आप घर में जाए कहें कि जी वो तो धोलास में ही ध्यान व्यान होता था अब तो यहां तो हो नहीं सकता इसलिए मैं मुक्त तो हूं पूरी यहां पर ऐसे नहीं स्थान का कोई नियम जहां है वहीं पर ही हो सकता है तो न तो स्थान का नियम है और न आसन का नियम है और काल का भी नियम नहीं है कि इतने समय में मुक्ति हो जाती है ऐसा कोई नियम नहीं है कभी भी हो सकती ठीक है और अनियम बताओ किस रंग का कपड़ा पहनना है उसका भी कोई नियम नहीं है ठीक है कौन सा तेल लगाना है उसका भी कोई नियम नहीं है और बोलो आप बालों को कैसे बनाती है चीज है जहां इसमें अपनी अनुकूलता है बस अपनी अनुकूलता है उसमें कोई यह नहीं है कि यह तो होना ही है यम नियम है वहां तो नियम काम करेगा वहां अपनी छूट नहीं चलेगी कि मेरी तो इच्छा चोरी करने की है तो चलेगा वहां नहीं है वहां तो वैसा ही रहेगा मेरे को तो मन को चंचल ही रखना और फिर मुक्ति को प्राप्त करना यह नहीं चलेगा और तो एकाग्रता आनी है लेकिन उसके लिए ऐसा नहीं कि बिल्कुल वैसा का वैसा ही चले महापुरुषों के पद पे चलते हैं ना हम चलते हैं कौन से महापुरुष के पद दिखाई दे रहे हैं फुटप्रिंट होते हैं ना पद किसी के दिखाई देते हैं कि उन्होंने यहां पैर रखा था तो मेरा भी पैर वहीं रखा जाना चाहिए है पदचिन्हों पर चलना चाहिए ना महापुरुषों पर जहां जहां वो चले थे जैसे श्री राम के चलना है तो श्री राम जहां से निकले थे जहां पैर रखते रखते गए थे उस सब जगह हम जाएंगे तो राम जैसे बन पाएंगे महर्षि दयानंद जहां से निकले थे जहां जहां घूमते घूमते घूमते नर्मदा तट पे गए <laughs> और हिमालय में गए उसी जगह पे पैर रखते रखते हम जाएंगे तो महर्षि दयानंद जैसे बन जाएंगे नियम है नियम <laughs> देखो नियम की कितनी पक्की है माता बिल्कुल नियम होना चाहिए इसमें तो नियम नहीं लग रहा है ना कि कहा गद्दे पे बैठना है या सोफे पे बैठना है नहीं है नियम नहीं होना चाहिए इसमें तो फिर क्यों नहीं पालन हो रहा है होना चाहिए होना चाहिए तो आप रह पाती है हैं यहाँ पर दिक्कत हो जाती है ना अब उससे क्या फर्क पड़ता है कोई यहां बैठा है कोई वहां बैठा है नीचे बैठा है ऊपर बैठा है बैठने का इस पढ़ने से क्या लेना देना है आप जहां बैठे एकाग्र हैं सुन सकते हैं तो जो चीज अनिवार्य है उसमें तो नियम किया जाता है और जो चीज ये व्यक्तिगत है जहां हम इधर भी उधर भी कर सकते हैं तो उसमें कोई नियम नहीं है उससे कोई अंतर नहीं पड़ रहा इसलिए कोई नियम नहीं है वहां पर जहां नियम नहीं होना चाहिए जिससे कोई फर्क नहीं पड़ता उसमें भी जो नियम बना ले अनावश्यक ऐसे ही तो नहीं अब भोजन करते हैं कहां बैठ के भोजन करें तो अधिक पचेगा ऐ कोई नियम। कोई पर।, पर उसमें कोई नियम बना ले नहीं इस जगह बैठ के मैंने उस दिन भोजन किया था तो भोजन बहुत अच्छा पचा था और यहां किया था तो पचा नहीं था अब वो नियम बना ले तो वो अटका रहेगा क्यों ऐसे कोई नियम नहीं होते उसी की छूट दी हो गया अन्य कोई जी। ये जीतर्क न कुतर्क आप सदस्य समाधि लाभ श्रुति विरोधात् न कुतर्क आप सदस्य आत्मलाभ जो कुतर्क के आधार पर चलता है बैठा है कुतर्क में कुतर्क में स्थित हो गया है तर्क का मतलब कू मतलब होता है बुरा और तर्क तो तर्क होता है युक्ति जो कुतर्क करता है अयुक्ति से बोलता है गलत तर्क का प्रयोग करता है झूठा तर्क प्रयोग करता है ऐसे व्यक्ति का आत, उसको आत्मलाभ नहीं होता है आत्मा का साक्षात्कार वो नहीं कर सकता है परमात्मा की प्राप्ति वो नहीं कर सकता है क्यों श्रुति का विरोध होने से हमारा कोई तर्क यदि श्रुति से शब्द प्रमाण से विपरीत जा रहा है वो कुतर्क में आएगा पीछे जो सारी बात थी कि मूल प्रकृति ये जो प्रकृति कैसे बनी है आत्मा से ही बन गई है कोई ये कहे जैसा कि अद्वैतवादी मानते हैं ब्रह्म ही सारा ये कार्य जगत बन गया है वो प्रसंग था तो कहा कि आत्मा नित्य है परमात्मा नित्य है लेकिन उसमें उपादान की योग्यता नहीं है इसकी वो तो मूल प्रकृति ही उपादान बन सकती है लेकिन फिर भी अगर कोई उसमें कुतर्क करे सिद्ध करे कि नहीं ये तो ब्रह्म का ही रूप है तो ऐसे जो कुतर्क करता है वो चूंकि श्रुति से शास्त्र से वेद से विपरीत है इनको आत्मलाभ तो हो नहीं सकता जबकि उद्देश्य तो आत्मा की प्राप्ति है परमात्मा की प्राप्ति है वो इनको नहीं हो पाएगा वो भले ही ब्रह्म को कितना भी मान लें वो ही सब कुछ है लेकिन ये कुतर्क है कि ये सृष्टि में परमात्मा ही उपादान कारण है ये कुतर्क है श्रुति से विपरीत है इसलिए ऐसे लोगों को आत्मा साक्षात्कार नहीं हो सकता परमात्मा साक्षात्कार नहीं हो सकता ये बात कुछ अन्य कोई है तो पहले से हाथ खड़ा कर दें वो प्रश्न चलता रहता है दूसरों के पास वो माइक पहुंच हाँ। जाए प्रारंभ हुआ है पांचवा छठा हाँ दूसरा है न्याय से तथा विशेष समझाया जाएगा ये तो व्याख्याकार के शब्द आप थोड़ा बोल रहे हैं उना कहते हैं खम्बे को थूण बोलते हैं थूड़ भी बोलते हैं लौकिक भाषा में स्थूण यानी खम्बा निखनन कहते हैं उसको खोदना निखनन कहते हैं खोदना और न्याय एक ये यहां पर न्याय मतलब कोई ऐसी युक्ति होती है जो लोक में दिखाई देती है और उसका कोई प्रयोजन होता है तो ये जो छठा अध्याय इसमें कई बातें हैं वो बार बार आईं जो पहले भी आ चुकी थी उन्हीं की एक तरह से दूसरे ढंग से कथन हुआ आवृत्ति हुई थोड़ी और चर्चा हुई तो जैसा स्वामी जी ने भी रखी थी क्यों ये बार बार उसी बात को बोल रहे हैं तो ए, एक गड्ढे को हमने खोदा उसमें खंबे को डाल दिया गाड़ दिया और उसमें मिट्टी पत्थर भी डाल दिए अब उसके बाद में फिर हम उसको हिलाते हैं ठीक है वो क्यों हिलाते हैं भाई जब वो स्थिर हो चुका था पहले से मिट्टी पत्थर डाल दिए हमने अब क्यों हिला क्यों रहे हैं उसको जब पहले से तय हो चुका तो बोले नहीं हिलाने से वहां जो और कमी है वो भी पता लग जाएगी और उसमें फिर हम मिट्टी पत्थर डाल डाल देंगे तो खूब पक्का करने के लिए तो जब किसी बात को दोहराया जाता है फिर नए तर्क से उसी बात को रखा जाता है दूसरे शब्दों पे रखा जाता है वो किस लिए ताकि जो बात पहले कही गई वो पक्की हो जाए तो आवृत्ति जो की जाती है कई बार बात को पक्का करने के लिए घर में भी माता पिता बच्चों को वो चीज बार बार बोलते हैं ना सड़क ध्यान से पार करना खूब ध्यान रखना सड़क पार करते हुए अब वो उसी बात को दो तीन बार बोल रहे हैं उसका प्रयोजन क्या होता है वो पक्का करना चाहते हैं दृढ़ता करना चाहते हैं तो यहाँ कुछ चीजों में आवृत्ति जो दिख रही है हमारे को उसका उसका समाधान कर रहे हैं कि ये स्थान निखण न्याय से कुछ आवृत्ति की गई है पक्का करने के लिए हो तो गया तो जाएगा। आप पृष्ठ संख्या तीन देख रहे हैं तीन 377 सतहत्तर अच्छा नहीं में बयासी है ठीक है आपके पूरे हाँ इसमें सोना निखन न्याय से एक तो ये बात हो ही गई तथा अनुक्त युक्तियों से अनुक्त का मतलब है जिनको नहीं कहा गया है अभी तक नहीं कहा गया है ऐसी युक्तियां ये अब पुनरावृत्ति नहीं कर रहे ये नई चीजें कही जा रही हैं पहले नहीं कही गई हैं उनको तो अनुक्त युक्तियों से विषय समझाया जाएगा स्थुना निखंडन न्याय तो वो हो गया कि जो कही हुई बात उसको दोबारे रखना नए तरीके से और अनुक्त युक्तियां हुई कि बात को नई युक्ति रखना ना कही हुई बात को रखना तो ये दोनों तरह का यहाँ पर देखा जाएगा कुछ बातें नई भी हैं और कुछ बातें पुरानी भी है हो गया जी, जी। जो देह को प्रारंभ करते हैं उन्हें प्राण कहते हैं ऐसा कुछ लोग मानते हैं कार्य की शुरुआत किसने की देहारंभकत्व तो मतलब इस शरीर देह मतलब ये शरीर हो गया स्तूल इस शरीर इसको आप प्रारंभ करने का किसका है जैसे किसी कार्य को सबसे पहले जो शुरू करता है शुरुआत किसने की कोई बात फैली तो बोले इसको फैलाया किसने मूल कहां था जड़ कहां थी शुरू किसने किया आग लगी तो ये कहां से हुई शुरुआत कहां से थी किस जगह जला और फिर सब जगह फैला तो ये जो प्रारंभ की बात होती है ऐसे ही शरीर का प्रारंभ कैसे हुआ तो कुछ लोग मानते हैं प्राण से शरीर का आरंभ हुआ उसका ये निषेध कर रहे हैं कि जो शरीर का प्रारंभक तत्व है वो प्राण नहीं है न देहारंभ कस्य प्राणत्वम जिससे शरीर का प्रारंभ होता है उसे प्राण नहीं कहते प्राण कुछ और चीज है क्या है वो तो कहा इंद्रिय शक्ति तस् तत्सिधे है इंद्रियों से जो अन्य ज्ञानेन्द्रिया कर्मेन्द्रियां हैं विशेष रूप से कर्मेंद्रिया उनके ही सामान्य व्यापारी माने जाते हैं प्राण जो है हमारे शरीर में भिन्न भिन्न क्रियाओं को करते हैं उनके माध्यम से विभिन्न क्रियाएं होती है कर्मेंद्रियों के अतिरिक्त पांच जो कर्मेंद्रिया हैं उनके अतिरिक्त जो छोटी मोटी क्रियाएं हैं जैसे पलक झपकना है श्वास लेना है भोजन निगलना है थूक निगलना है ऐसी बहुत सारी चीजें ये क्रियाएं किसके द्वारा होती हैं ये प्राणों के द्वारा होती है एक तरह से ये कर्मेन्द्रियों का ही रूप है प्राण क्या है कर्मेन्द्रियों का ही रूप है कर्मेन्द्रियों के दूसरे रूप है ये छोटे मोटे कार्य और उन कार्यो के आधार पर ही इनका नाम दिया जाता है तो कर्मे इंद्रिय शक्ति तस्त सिद्ध प्राण की सिद्धि किससे होती है इंद्रियों की शक्ति से ही ये जो हम विभिन्न प्राण अपान उदान आदि प्राण कहते हैं इनकी सिद्धि भी इंद्रियों से ही होती है ये इंद्रियों की ही शक्तियां हैं कर्म इंद्रियों की ही पहली भी शक्तियां हैं उनको हम प्राण कहते हैं और वो, दाँगे एक दाँगे। वो वो प्राण के क्या क्या अर्थ हो सकते हैं वो मैं कई अर्थ बता रहा था उसमें ये दो बातें और अतिरिक्त बताई थी एक बार पहले बहुत बता चुका था उस दिन वो अतिरिक्त बताई थी तो प्राण के बहुत सारे अर्थ हैं आत्मा भी है परमात्मा भी है इंद्रियां भी हैं श्वास भी है और सोलह कलाओं में से एक है आधार मूलाधार चीज है उसको आधारभूत चीज है उसको भी प्राण कहते हैं ऐसे बहुत सारी चीजें कि प्राण नाम से अल शास्त्रों में अलग अलग जगह पर अलग अलग वस्तुओं का ग्रहण होता है प्राण शब्द से कोई एक अर्थ पहले हमने पकड़ लिया कि प्राण किसे कहते हैं तो बोले जी श्वास प्रश्वास को प्राण कहते हैं अब सब जगह वही अर्थ लगाएंगे कभी नहीं घटेगा कि जहां परमात्मा के लिए प्राण शब्द का प्रयोग किया है, तो इस श्वास प्रश्वास को वहां कैसे घटाएंगे जहां आत्मा के लिए है जहां इंद्रियों के लिए वहां वो घटेगा ही नहीं तो प्राण शब्द के बहुत अर्थ होते हैं कहा कौन सा अर्थ घटेगा ये वशात हमें लेना होता है वो बताएंगे ना वो भी बताएंगे हाँ सामान्यकरण वृत्ति वहां पर लिखाई है वायु के ही एक तरह से भेद है वायु भी क्रियात्मक है वो भी है ये भी है प्राण से संबंधित सारी बातें आएंगी अगर प्राण का प्रश्न आता है तो वो सब भेद उपभेद लिखते हुए इस सूत्र का भी उल्लेख करते हुए वर्णन करते हैं। तो सोलह सूत्र है पांचवें का ही हाँ। समाधि सुषुप्ति मोक्षेशु ब्रह्म रूपता इसमें तीन आपको बताए मुझे वही दो की और नहीं रहता उसमें फिर फिर से बताइए दो चीजें क्या स्पष्ट हो गई आपको एक तो दुख की निवृत्ति हो जाती है निवृत्ति इनमें सब जगह है हाँ, तीनों में तीनों में समानता के लिए में समान हाँ दुख की निवृत्ति हो गई दूसरी क्या शरीर नहीं, रहता। शरीर नहीं नहीं, नहीं रहती। हाँ शरीर की अनुभूति नहीं रहती शरीर तो समाधि सुषुप्ति दोनों में रहता है अनुभूति नहीं रहती उससे संबंधित बोध नहीं रहता क्लेशों का उच्छेद हो जाता है वासनाओं का उच्छेद हो जाता है जो हमारा शरीर आदि से मैं मेरे का संबंध बना हुआ था वो नहीं रहता है मुक्ति में तो शरीर रहता ही नहीं है और सुषुप्ति और समाधि में इस तरह की चीजें कि मैं धनवान हूं मैं निर्धन हूं मैं विद्वान हूं ये चीजें मैं स्त्री हूं मैं पुरुष हूं या युवा वृद्ध हूं ये चीजें वहां पर नहीं रहेंगी ठीक है आ, ये समानता है उनमें हाँ वासनोच्छेद ये कह सकते हैं संस्कारों का वासनाओं का यानी राग द्वेष का उच्छेद वहां पर रहेगा जैसे सुषुप्ति में वो न राग से युक्त होता है न द्वेष से युक्त होता है न किसी से राग करता है प्रीति करता है और न किसी से द्वेष हिंसा या तो क्रोध करता है वैर रखता है ईर्ष्या करता है सुषुप्ति में कुछ नहीं होता ऐसा ही समाधि में भी होता है और ऐसा ही मुक्ति में भी होता है इसको वासनोच्छेद इस शब्द से भी बोल सकते हैं वासनाओं का संस्कारों का उच्छेद हो जाता है रहितता होती है इसको क्लेशों से रहित स्थिति कह है सकते हैं ठीक है उनसे हम प्रभावित नहीं होते हैं। ये एक पार्षे का जो 128वां था, था। इसमें वो तो जिलों का वाला एक उदाहरण था जिसमें आपने जो खंडन बनाया था वो समानता नहीं, नहीं के कारण हम उसे निभानेंगे किस मतलब कारण से हम इसे मान रहे हैं इस को देख तृण जलुका वाले को इस उदाहरण को पुनर्जन्म में इसको हम किस रूप में देख रहे हैं हाँ। पिछले आधार पर तृण जलुका अपने पिछले आधार पर आगे स्थान प्राप्त करती है तो पिछले कर्माशय वासना यानी संस्कार के आधार पर आत्मा अगला जन्म लेती है अन्य कोई कौन से अध्याय का पांच का अट्ठाईसवा जी अड़तीस जी बोलिए संबंध सिद्धि यह है तो वाच्य वाचक संबंध होता है वाच्य जिसके बारे में कहा जा रहा है और वाचक यानी जिसको कहा जा रहा है वो शब्द ठीक है वाचक मतलब बोलने वाला बोलने वाला कहने वाला कथावाचक होता है कथा को कहने वाला तो ऐसा शब्द, ऐसा जो कहता है यानी शब्द ही तो कहता है किसी वस्तु को शब्द कहता है तो शब्द तो कहलाता है वाचक और उस शब्द से जिसके बारे में बताया जा रहा है उसको कहते हैं वाच्य ओम ये वाचक शब्द है और परमात्मा उसका अर्थ वाच्य है तो इन दोनों में जो संबंध बना वाच्यवाचक का ये कैसे बना आपका नाम क्या है जी सुशीला जी तो आपके इस शरीर का नाम सुशीला रखा गया दूसरों को कैसे पता लगता है आप इस शरीर का देह का नाम सुशीला है ये कैसे पता लगता है दूसरों को है जी कैसे देखेंगे नाम से नाम कैसे पता लगेगा ये पूछ रहा हूं मैं अनजान व्यक्ति हैं अच्छा मैंने आपसे अभी क्या किया पूछा कि आपका नाम क्या है तो आपने क्या किया बताया बताया तो आपके बताने से मेरे को पता लग गया औरों को भी पता लग गया तो ये अब मेरे मन में संबंध बन गया ना कि आपके नाम का और इस शरीर का इस देह का इस व्यक्ति का नाम ये है संबंध बन गया ना ये कैसे बना आपके कथन से शब्द प्रमाण से इसको कहते हैं आप तो, तो दुनिया की जितनी चीजें हैं उनके हम नाम जब जानते हैं उसमें एक कारण यह होता है तो इन्होंने कहा त्रिभी संबंध सिद्धि ये संबंध कैसे पता लगते हैं तीन तरह से पता लगते हैं तो उसमें एक तो है आप्पदेश तो से बता देते हैं इसका नाम ये इसका नाम ये बच्चों को सिखाते हैं महाविद्यालयों में पढ़ते हैं तब बताते हैं कि इस अंग को ये कहते हैं इस, इस यंत्र के इस घटक को ये कहते हैं इस इंस्ट्रूमेंट के इस उसको ये कहते हैं नाम बोलते हैं ना इस क्रिया को ये कहते हैं इस विशेषता को ये कहते हैं नाम रखते है ना कि बताने से पता लगता है तो वाच्यवाचक संबंध बन गया ना बताने से एक दूसरा मैंने आपसे पूछा आपने बताया ऐसा ना हो करके मान लो कोई आपको बुलाए दूर से और उन्होंने नाम लिया और आपको बुलाया और आपने देखा उधर और आपस में बात हो गई तो इससे भी मेरे को पता लग जाएगा कि आपका नाम क्या है किसी ने सीधे सीधे नहीं बताया कि इस व्यक्ति का नाम ये है लेकिन व्यवहार ऐसा चला बड़ों का जो जानते थे उससे पता लग गया इसका तो ये नाम है उन्होंने उसको पुकारा था इस नाम से हमें नहीं बताया था वो आपस में व्यवहार कर रहे थे तो ये कहते हैं वृद्ध व्यवहार से वृद्ध व्यवहार से पता लग गया ठीक है अब मान लीजिए एक है कि शब्दों के साहचर्ये से शब्दों के साहचर्य से कि कोई वाक्य बोला गया मान लीजिए आपके बारे में कुछ बात रखी गई वाक्य बोला गया तो बाकी चीजें तो समझ में आ रही है लेकिन आप कौन है ये पता नहीं लग रहा है नाम आपका आया लेकिन वो कौन है तो जो वर्णन चल रहा है किसी का वो ऐसे है दे, रंग रूप ऐसा है या ऐसे वस्त्र पहन रखे इत्यादि या जिन्होंने गाना गाया था या जिन्होंने भोजन परोसा था इत्यादि इत्यादि जो हम बात करते हैं वो बात चल रही है उसके बारे में और उस बात में ही पता लग जाता है कि अच्छा इसका मतलब ये है इसको कहते हैं शब्द के साहचर्य से जैसे राम शब्द बोला तो कौन सा राम लेंगे किस जगह राम लिखा हुआ है तो कौन सा अर्थ लेंगे उसका पता नहीं लगेगा तो अगर राम लक्ष्मण लिखा होगा तो अब कौन सा राम लेंगे कैसे पता लगा कि ये दशरथ वाला राम है राम शब्द तो एक जैसा ही था लक्ष्मण साथ में है पास में एक शब्द ऐसा था जिससे पता लग गया कि ये वो है और बलराम हो तो बल शब्द में था तो राम था तो अब पता लग गया ये कौन सा है और परशुराम हो तो फरसे की बात हो साथ में तो पता लग जाएगा ये कौन सा वाला है ठीक है रस शब्द रस का क्या अर्थ है रस का क्या अर्थ है पाकशाला में करेंगे रस का मतलब स्वाद मधुर लवण, भोजन का जो रस होता है वो लेंगे और कवियों के बीच में बैठे होंगे तो वहां अलग रस आएंगे वहां रस का मतलब हम उस प्रसंग से ले लेंगे ठीक है और उपनिषद पढ़ रहे होंगे तो रस शब्द आएगा तो आनंद और रसो वही सह वह है रसम ही एव अयम लब्ध्वा आनंदी भवती उस रस को प्राप्त करके यह आनंदी होता है ये रस का मतलब वे परमात्मा हो गया आयुर्वेद के रस शास्त्र के अंदर रस शब्द है आयुर्वेद का रस आयुर्वेद का ही एक भाग है औषधियां बनती हैं उसमें रस शास्त्र बोलते हैं उसको वहां रस शब्द आता है तो वहां रस का मतलब होता है पारा मरकुरी परिभाषिक है वहां पर ठीक है आपके परिवार में किसी की समाधि लगी है नहीं लगी कौन सी समाधि के? अभा एक तो परमात्मा वाली समाधि होती है ध्यान समाधि वाली एक और भी समाधि होती है लोग बना देते हैं बनी भी रहती है ना कुछ भले ये उसकी समाधि है यहाँ पर होता है बस्ती का मतलब क्या होता है, है? शहर कॉलोनी होता है शहरों के अंदर बोले कच्ची बस्तियां हैं ठीक है एक बस्ती आयुर्वेद की भी होती है औषधि की प्रयोग है पंचकर्म में एक बस्ती होती है वो औषधियां देते हैं एनीमे की तरह होती है वो बस्ती का मतलब अलग अब किस प्रसंग में कहा क्या कहा जा रहा है उस शब्द का क्या अर्थ है प्रसंग से हमें पता लगता है तो वाच्यवाचक संबंध शब्द का अर्थ के साथ में संबंध है वो त्रिभी संबंध सिद्धि वृद्ध व्यवहार से आप्तोपदेश और प्रसिद्ध शब्द के साहचर्य से दूसरे शब्दों से भी हमें पता लग जाता है ये ये है ठीक है अब किने नए बच्चों ने स्वामी शब्द नहीं सुना हो कि स्वामी किसे कहते हैं स्वामी जी किसे कहते हैं लेकिन वृद्ध व्यवहार से पता लग जाता है अब स्वामी शब्द तो सुन लिया कि अच्छा इनको स्वामी जी कहते हैं उनको भी स्वामी जी कहते हैं और उनको भी स्वामी जी कहते हैं स्वामी जी कौन है स्वामी जी एक नाम आ रहा है इनको भी स्वामी जी उनको भी स्वामी जी तीन है ना माता जी भी चार वो भी है समाधि में है देखो ब्रह्म रूपता में नहीं अभी नहीं है तो अब अब क्या अर्थ लेंगे स्वामी का स्वामी का क्या अर्थ लेंगे बताइए किसने बताया नहीं है इस शब्द का ये अर्थ है लेकिन इनके लिए भी प्रयोग किया जा रहा है इनके लिए भी प्रयोग किया जा रहा है उनके लिए भी किया जा रहा है ये चार पांच व्यक्ति ऐसे हैं, आप भी बैठे हैं सामने ये इनके लिए प्रयोग किया जा रहा है इस शब्द का क्या अर्थ है भाई कुछ लाल कपड़े केसरिया इनके अलग अलग दिख रहे हैं ये कुछ अलग है और वान बोलेंगे उनके रंग कुछ अलग दिखाई देंगे ब्रह्मचारियों के अलग दिखाई देंगे सफेद अलग तरह से तो ये व्यवहार देख देख करके शब्द कहां है तो उससे हम समझते हैं इस बात को ये कहते हैं इसको ये कहते हैं ठीक है तो वाच्यवाचक संबंध ऐसे बनता है उनको और कोई है पीछे दीजिए सांख्य दर्शन का ये आप तो अभी वैसे आए हुए हैं वैसे शंका समाधान हो गई आपकी आठ से संबंधित जो परीक्षा देंगे मैं एक और नियम लगा करके रखता हूं वैसे अभी है नहीं है पर कि जो परीक्षा देंगे वो ही प्रश्न पूछ सकते हैं। ध्यान नहीं लगाया था नियम ये लेकिन जैसे न्याय दर्शन पतंजलि में चला रोजड़ में चला तो कई जने बैठे तो रहते हैं कि जी हम बैठेंगे लेकिन परीक्षा नहीं देंगे तो उनको कक्षा में पूछने का नहीं प्रश्न का होता है जो ये कहते हैं कि जी हमारे से कुछ मत पूछना कक्षा में भी आप अभी कक्षाओं में भी पूछता हूं अभी तो नहीं पूछा है यहां पर कुछ भी नहीं रहा तो जो परीक्षा देते हैं यानी जो विषय के प्रति गंभीर हैं उनके लिए वो कितना भी पूछें अब किसी को परीक्षा तो देनी नहीं गंभीर है नहीं पढ़ रहे नहीं है वैसे ही कर रहे हैं तो ये अन्यों के साथ अन्याय होता है जो गंभीरता से पढ़ रहे हैं ध्यान दे के कर रहे हैं उनको समय कम जाएगा उनको चला जाएगा और वो सहन करना पड़ेगा उनको आचार्य ये छठे अध्याय का चौसठवा पुत्र है धर्म निमित्त स्व स्वामी भावी स्व स्वामी संबंध ये थोड़ा देखो स्वस्वामी संबंध को सामान्य शब्दों में समझेंगे तो मैं मेरे का संबंध मैं और मेरा स्वामी है मैं और जो मेरा है मेरा घर मेरा शरीर मेरा मकान जो भी है मेरे वस्त्र मेरे पुत्र ये जो हम मेरे का संबंध बोलते हैं तो मैं अलग हो गया वो स्वामी हो गया और जो चीज मेरी है वो स्व हो गई स्व मतलब धन अपनी जो चीजें तो ये जो हमारा मैं मेरे का संबंध बन गया है अब इस शरीर को हम बोलते हैं ना ये मेरा है क्यों जी क्या पढ़ रहे हैं पढ़ रहे हैं सुन रहे हैं सुनी है तो उत्तर दीजिए ये जो शरीर को हम बोलते हैं मेरा है हाँ ष्टी विभक्ति और मैं मेरा संबंध प्रयोग करते हैं ना ये ये क्यों बन गया है क्यों मैं अपने शरीर को मैं कह रहा हूं क्यों कोई अन्य व्यक्ति अपने शरीर को मैं कह रहा है क्यों नहीं मैं तो उस शरीर को मैं कह देता हूं और वो मेरे शरीर को मैं कह देता है मेरा कह देता है में क्यों है मेरा आत्मा इस शरीर में परमात्मा ने की किस आधार पर व्यवस्था की है के कर्मों के आधार पर बस वही कहा कर्म निमित प्रकृति स्वस्वामी भाव ये जो हमारा स्वस्वामी संबंध बना है मेरे माता पिता ये हैं मेरे भाई बहन ये हैं ये जो हम व्यवहार करते हैं जो सगे माता पिता भाई बहन हैं ये क्यों बन गया हमारा संबंध ये संबंध कर्म निमित्तक तो कर्म निमित्ता प्रकृति है स्वस्वामी विभाव अपनी अनादिर बीजांकुरवत ये जो संबंध है कर्म निमित्त निमित्तक ये कर्म भी कैसे हैं अनादि हैं प्रवाह से अनादि तो कर्म भी हमारे स्वस्वामी संबंध का कारण बनता है ना क्यों ये झोंपड़ा या ये मकान मेरा है क्यों ये बोलता हूं कि ये मेरा है और ये दूसरे का है और दूसरा इस मकान को मेरे वाले मकान को कहें यह मेरा है तो क्या होता है बेमानी होगी झगड़ा होगा वो कह नहीं मेरा है वो कह नहीं मेरा है किस आधार पे निर्णय होगा मेरा है भाई जिसने खरीदा है जिसने बनाया है या जिसको परिवार से मिला है कुछ तो आधार होगा ना कि क्यों ये मेरा है तो ये जितना भी मैं मेरे का संबंध है हमारा अपने वस्त्रों के साथ कि ये मेरा वस्त्र है आप यहां रह रहे हैं ये गद्दा मेरा है को संबंध बना हुआ है ना हर कोई हर किसी के गद्दे पे जाए नहीं हर कोई हर किसी के थैले को खोल के सामान ले ले नहीं इसमें पीछे जो आधार रहता है ये तो व्यवहार हो गया खैर लेकिन जो हमारे को जिनसे हम संबंध जोड़ते हैं इंद्रियां मन बुद्धि शरीर ये जो स्वस्वामी संबंध है ये कर्म निमित्त है कर्म के अनुसार ये हमें मिले हैं है परमात्मा परमात्मा को नहीं आत्मा आत्मा का जो कार्य द्रव्यो के साथ संबंध है उसके संबंध की बात है उसकी क्योंकि उसी से ही तो उसी की तो उच्छिति करनी है परमात्मा का तो प्रसंग ही नहीं परमात्मा की क्या उच्छित्ती करेंगे और परमात्मा किससे उच्छित्ती करेगा अपनी हटाएगा किससे परमात्मा तो साथ रहना ही है हमारे तो जिसको हम हटा रहे हैं जिससे हम मुक्ति चाह रहे हैं जिसको हम अपवर्ग को पाना चाह रहे हैं उन संदर्भों में ये लगेगा हो गया ठीक है और कोई अभी पढ़ पढ़ करके प्रश्न निकाल रहे हैं माता जी <laughs> है हाँ का हाँ तो छत इसमें क्या पूछना है आपको कृत कृत अब कुछ करने को है आपको या नहीं आपको कुछ करने को बाकी है या नहीं भाई बेटे बेटियों की शादिया कर दी वो अपने काम धंधे पे लग गए हो गया सब कुछ बहुओं को चाबियां सौंप दी सौंप दी और पतिदेव वो भी चले गए तो अब कुछ करने को नहीं बचा ना, कुछ करने को बचाया नहीं अंदर का दुख चला गया है अंदर का दुख पूरा चला गया है क्या नहीं चला गया ना वो करना बाकी है अभी तो अभी कृतकृत्यता नहीं है वो चीजें हो गई बच्चों को पाल पोस के बड़ा कर दिया समर्थ बना दिया मकान बना दिए जो जो उत्तरदायी थे नाते रिश्तेदारों के वो सब कर दिए हमने जहां कुछ देना था वो दे दिया सब कुछ वो तो हो गया लेकिन अभी ये तो नहीं हुआ है। दुखों की निवृत्ति नहीं हुई ना जब तक सारे दुख नहीं चले जाते तब तक ये अनुभूति नहीं आएगी कि जो करना था वो कर लिया ये लग जाएगा कि अब कोई दुख नहीं है क्योंकि दुख होगा तो हम हटाना चाहेंगे ही उसको दुख होगा तो हटाना चाहेंगे सहन भी करेंगे तो जो दुख को सहन कर रहा है उनसे पूछे कि ये दुख रहे या ना रहे क्या विचार है जैसे माता जी उस दिन कह रही थी कि आंख में दर्द है फिर मैं सहन कर लेती हूं इसलिए वो दुखी नहीं है तो आपके सामने अगर ये विकल्प रखा जाए कि आंख में जो लाली या पीड़ा है ये रहे या ना रहे दोनों में से आपको कोई चुनना है तो कोई एक चुनेंगे या नहीं ये बोले नहीं चुनने की कोई बात नहीं है ये भी ठीक है ये बुखार आ रहा है और मेरे को कोई कष्ट नहीं हो रहा है सहन कर दिया तो अच्छा आप ये चाहते हो कि बुखार बना रहे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता फिर तो बुखार भी रहे तो चलता रहे एक बुखार से रहित स्थिति एक बुखार वाली स्थिति दोनों में से कौन सा चयन करेंगे हम बुखार रहित इसका बुखार वाली को क्यों नहीं चयन किया हमने उसमें क्या कारण है तो दुख हो गया ना सहन करते हुए भी तो दुख तो था ना तो कृतकृत्यता कब आती है दुखों की अत्यंत निवृत्ति होगी तभी कृतकृत्यता आएगी ये सांख्य की एक मूल बात है मूल सिद्धांत है इनका इतनी सारी चर्चा की उसमें एक, एक मूल बात है कोई व्यक्ति कितना ही यूं कह ले कि नहीं बस अब कुछ नहीं करना है मैं तो बिल्कुल फारिक हो गया हूं कुछ भी नहीं करना है अब क्या करना है नहीं अभी भी कुछ करना है यदि दुख है तो अभी भी कुछ करना है। बाकी है, है हमारे को पूर्ण दुख की निवृत्ति कृत कृत्यता तो तभी आएगी जब दुख निवृत्त हो जाएंगे ठीक है बस वही सिद्धांत है इनका जो पहला सूत्र था उसी बात को दूसरे ढंग से कहा गया यहां पर त्रिविध दुखों की अत्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ या कोई नई बात नहीं कही लेकिन उसको यह कहा गया कृतकृत्यता जो है अत्यंत पुरुषार्थी तो कृतकृत्यता जब जिस स्थिति में मनुष्य कह दे कि यहां जो करना था वो कर लिया यही तो अत्यंत पुरुषार्थ है कुछ करने को नहीं बचा है। वहां अत्यंत पुरुषार्थ शब्द का कह दिया स्थिति एक ही है हो गया ठीक है आप में से कितने हो गए हैं कृत क्रत कृत्य हम लोग में कई बार कहते हैं ना कि जी आज तो आपका भजन सुन के हम कृत क्रत कृत्य हो गए आपका प्रवचन आपके दर्शन करके हम तो कृत क्रत कृत्य हो गए <laughs> यह अतिशय में कथन होते हैं कि वो तो मतलब जो आपको जो हमारे को चाहिए था आपके दर्शन करने थे आपका प्रवचन सुनना था ये दर्शन होने थे बस हम तो कृतिक चारों धाम कर लिए वहां गए जो भी है अपने अपनी मान्यता के अनुसार कि कोई हज का कहेगा या कोई कहीं का कहेगा और कोई यरूशलम का कहेगा और कोई वो मतलब वो कर लिया बस आज तो कृतिकृत्य हो गए वर्षों से इच्छा थी कि गंगा स्नान हो जाए अभी नहीं हुआ है गंगा स्नान अभी नहीं हुआ है ना नहीं जाते से अभी <laughs> देहरादून तो आ गए अभी हरिद्वार में नहना नहीं हुआ है <laughs> देखो अभी हाथ चल रहा है ना नहाएंगे तब कैसे <laughs> <laughs> जब पानी गिरेगा नहाएंगे थोड़ा ऐसे ऐसे करके <laughs> इच्छा बनी भी अभी कृत कृत्यता नहीं हुई है नहीं तो देहरादून नाना सफल हो जाएगा हमारे को जब ये नहा लेंगे देहरादून आना सफल हो गया जी वो हम ऐसा भाषा में प्रयोग करते हैं किसी किसी चीज में कहीं कहीं हम उसमें कहते हैं कि यहां कृतिकता हो गई लेकिन यानी वो इच्छा की पूर्ति में हमारा ये भाव आता है लेकिन अगले क्षण फिर नई इच्छा पैदा होती है ये भी पूरा करना है और वो जब तक पूरा नहीं हो जाता है तब तक फिर वो कहां कृतिकृत्यता होगी तो दुखों की जो पूरी निवृत्ति हो जाएगी तब कृतिक क्रिते कृत्यता होगी उससे पहले जो भी कृतिकृत्यता क्रिते मान लेते हैं वो तात्कालिक होती है आंशिक भाई किसी कारण से हमने कह दिया कि आपके दर्शन से हम तो कृतिकृत्य हो गए हमारा तो जीवन सफल हो गया ये भी वाक्य बोल देते हैं लोग हम तो धन्य हो गए हमारा तो जीवन सफल हो गया जैसे कि अब और कुछ भी नहीं करना है जिंदगी में लेकिन बाद में सब कुछ करते हैं इच्छाओं भी रहती है भागते भी हैं सब कुछ करते हैं ठीक है और कोई कृतकृत्य क्रित हो गए प्रश्नों से कृतकृत्य क्रित हो गए प्रश्नों से कृतकृत्य क्रित हो गए सांख्य दर्शन के कृतकृत्य क्रित हो गए तो कक्षा को बंद करें जी का अंतिम उपदेश यदवा तदवा जो भी कारण हो ये हो या वो हो तदुच्छित्ती पुरुषार्थ है इस स्वस्वामी संबंध को हटा दें बस यही अंतिम लक्ष्य है उसी में ही कृतिकृत्यता है चाहे ऐसे हटे चाहे वैसे हटे कैसे भी हटा लीजिए हटाना है बस ये अंतिम उपदेश है यदवा तदवा तदुच्छित्ती पुरुषार्थ है तदुच्छित्ती पुरुषार्थ अंतिम उपदेश बोलिए पूर्वर्ती मतलब पहले वाले हाँ इनको दीजिए थोड़ा पांच मिनट ये कुछ हाथ खड़ा कर पीछे सोफे पे समाधि सूक्ष्म शरीर में क्या ये हमारा समाधि सुसुप्ति में सूक्ष्म शरीर रहता है जिस समय समाधि और सुसुप्ति होती है उस समय सूक्ष्म शरीर भी रहता है और स्थूल शरीर भी रहता है दोनों हाँ यहाँ अभी बता रहा हूं क्योंकि हम जब स्थूल शरीर में होते हैं और साथ में सूक्ष्म शरीर तो रहता ही है भिन्न भिन्न शरीरों में स्थूल में जाएंगे अलग अलग बदलेंगे तब भी सूक्ष्म शरीर तो चल रहा है तो यहां भी है और इस शरीर के रहते ही हमारी समाधि लगती है और सुशुक्ति होती है मुक्ति में नहीं रहता है, है। सूक्ष्म शरीर, शरीर, शरीर दो प्रकार का होता है दिन्यू. यहां जिस सूक्ष्म शरीर की बात चल रही है वो सूक्ष्म शरीर है जो प्रकृति से बना हुआ है वो नहीं रहता है एक सूक्ष्म शरीर है जो महर्षि दयानंद ने सत्याग्र प्रकाश में लिखा अभौतिक यानी जो जड़ नहीं होता है भूतों से सूक्ष्म भूत जिसमें नहीं होते वो तो आत्मा स्वयं होता है तो वो जो अभौतिक सूक्ष्म शरीर है वो तो मुक्ति में भी रहता है यानी आत्मा स्वयं तो मुक्ति में रहता ही है उस सूक्ष्म शरीर की बात कर रहे हैं तो वो तो मुक्ति में भी रहता है और जो दूसरा सूक्ष्म शरीर है जो प्रकृति से बनाए वो मुक्ति में नहीं रहता है और ठीक है स्वामी जी तो संख्य दर्शन में संख्य दर्शन की यात्रा में आप सभी का बहुत धन्यवाद पिछले लगभग लग तीस दिनों से आप लोग साथ साथ चल रहे हैं आपने भी यात्रा की मैंने भी यात्रा की कुछ देर साथ रहे जो बातचीत हो गई हो गई ठीक है और इसमें किन्हीं को कुछ बाधा हुई हो कुछ चीज समझ में नहीं आई हो कुछ बुरा लगा हो मैंने कभी आपको टोक दिया हो तो उसके लिए क्षमा करेंगे रोक क्षमा प्रणवता नहीं ओ... भी भी दे देंगे। देंगे देंगे तो तो को देंगे आप अगली परीक्षा देंगे ना परीक्षा देंगे ना अभी तो बारह को देंगे आप परीक्षा नहीं तेरह बारह को कल शाम को देंगे आज ग्यारह है ना यहाँ तो तब तक आ जाएगी या तो परीक्षा के बाद में आपको दे देंगे उसी समय परीक्षा के बाद आपको दे देंगे और अब वाली है वो तो बाद में जाने से पहले मैं यहाँ दे जाऊंगा स्वामी जी के पास में जब जैसा संपर्क हो उस तरह से ले सकेंगे आप नहीं बस तो समापन हो गया ना ये तो कृत कृत्य हो चुके हैं ना प्रश्नों से अभी नहीं हुए पर तो अब तो समय बीत गया माता जी अभी हाँ। अब कोई कक्षा नहीं होगी अब तो आपकी बस कल परीक्षा होगी सीधी परीक्षा होगी और किन्हीं को व्यक्तिगत कुछ बचा हुआ है कुछ पूछना है तो मेरे से व्यक्तिगत रूप से पूछ सकते हैं आपस में भी पूछ सकते हैं आप हाँ रात को शंका समाधान वो यथावत होगा ये बीच की जो दो कक्षाएं वो नहीं चलेंगी यानी आज शाम को और कल दिन में भी वो जो दो कक्षाएं वो नहीं चलेंगी रात्रि वाला तो यथावत शंका समाधान का वो यथावत चलता रहेगा शंका समाधान में पूछ सकते हैं आप लिख के दे दीजिए वहां वो क्रम चल रहा है आप लिख के दे दीजिए अपना प्रश्न मैं उसको कर लूंगा और तत्काल भी कभी पूछना हो तो पूछ सकते हैं ऐसी कोई था, था, था, था, था। तो संख्यक आप मेरे से अलग से पूछ लेना अभी सबका तो हो चुका है ना तो जो जैसे प्रकृति होती है प्रकृति मुक्त हो तो जाती कर देती है ना किनको जो मुक्त हो गए उनको और जो मुक्त नहीं हुए हैं उनको उनको बांध के रखती है तो जो हो चुके हैं उनको तो जाने दीजिए और आपको नहीं हुआ है तो आपको मैं उत्तर दे दूंगा और आप पूछ सकते हैं और भी कोई व्यक्तिगत पूछना चाहे सांख्य का किसी को और प्रश्न आता है कल परीक्षा के पहले तक तो पूछ सकते हैं वो मेरे पास अलग से पूछ सकते हैं ओके